आज तेईस अगस्त 2018 गुरुवार का दिवस है और हरि त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग ईश्वर प्रति विज्ञाकारिका के ज्ञानाधिकार के अंतिम आहनिक पर आ चुके हैं और पिछले कुछ समय में हमने इसके प्रथम सात आहनिक पढ़ लिया और ये इसका ज्ञानाधिकार का अंतिम आहनिक है इसके बाद हम क्रियाधिकार पढ़ना शुरू करेंगे शायद इस हफ्ते और अगले हफ्ते मिलाकर के हमारा ये ज्ञानाधिकार का अष्टम संपूर्ण हो जाएगा परमेश्वर के स्वरूप को निरूपण करते हुए ईश्वर प्रतिभा की कारिका लिखी गई है आचार्य उत्पल देव ने इसे करीब नौवीं दसवीं शताब्दी में लिखा था और प्रथम ज्ञानाधिकार में उन्होंने इस बात की शंका से परे स्थापना की है कि परमेश्वर का स्वरूप समझने के लिए उसके दिव्य ज्ञान और दिव्य क्रिया को समझना ज़रूरी है और ये तर्कों से उन्होंने सिद्ध किया है कि जहाँ ज्ञान और जहाँ क्रिया है वहाँ परमेश्वर है जहाँ कोई विमर्श कर सकता है कि मैं हूँ ये परमेश्वर का दस्तखत जहाँ मैं हूँ है वहाँ परमेश्वर है और जहाँ मैं जानता हूँ और मैं उसके अनुकूल क्रिया कर सकता हूँ और उस क्रिया करने में चाहे वो सीमित हो लेकिन एक स्वतंत्र है मेरे पास कि मैं उसे करूँ या न करूँ या अन्यथा करूँ इस तरह से एक स्वातंत्र है मेरे पास तो जब करने की क्रिया करने की मुझमें क्षमता है उसको ज्ञानपूर्वक करने की क्षमता है और उसमें करने का एक स्वातंत्र है ये परमेश्वर का अभिलक्षण है ज्ञान अधिकार में आगे ये भी पूरा बताया गया है कि समस्त सृष्टि परमेश्वर की चेतना में मय की तरह स्थित है विचार की तरह स्थिति दोनों में फ़र्क है हम जब सोचते हैं आँख में इंच एक विचार करते हैं कि मेरे को एक कार खरीदना कौन सी कार खरीदूँ तो जो कार है इस वक्त हम कह सकते हैं कि उसकी चेतना से अभिन्न है जब मैं सोच रहा हूँ एक कार के बारे में कार संसार में तो नहीं है अभी वो वो मेरी विचारों में है लेकिन फिर भी वो मुझसे बाहर है क्योंकि मैं से अलग है वो ये नहीं सोचता कि मैं कार हूं वरन वो सोचता है कि मेरे को एक कार खरीदनी इसलिए वो कार की जो कल्पना है वो परमेश्वर की चेतना में है मेरे चेतना में है लेकिन मुझसे अलग है तब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कार हूँ इसलिए कार मेरे विचार में है इसलिए मेरी चेतना में है इसलिए मुझसे अलग है तो बाह्यता दो तरह की है एक संसार में प्रकट बाह्यता है ना जो मुझसे बाहर है और दूसरी अप्रकट बाह्यता जो मेरे विचारों या कल्पनाओं में जैसे मेरे कल्पना में एक कार है या मेरी कल्पना में एक विचार है मेरी कल्पना में एक योजना है एक आइडिया है ये सब चीज़ें फिर भी मुझसे बाहर है तो ये बाह्यता नैसर्गिक नहीं है आरोपित है यानी जो संसार है परमेश्वर की चेतना के भीतर ही स्थित है लेकिन हमको ये बाहर प्रतीत होता है ऐसा दिखता है कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है सचमुच मैं ये संसार और मैं इसमें कोई भेद नहीं है क्योंकि भेद तब हो सकता है कि जो दो अलग अलग स्रोत से आई हो चीज़ें मैं जिस स्रोत से आया हूँ वो परमेश्वर की चेतना से आया हूँ और ये संसार भी आया है तो परमेश्वर की चेतना से आया है और कोई भी वस्तु आई है कोई भी दूसरा व्यक्ति आया है वो परमेश्वर की चेतना से आया इसलिए हम सबका स्रोत एक है ओरिजिन एक और जब एक ओरिजिन है तो हम आपस में जो भिन्नता महसूस करते हैं वो कृत्रिम है आर्टिफिशियल है नकली है कि आप मैं संसार पर अपने घृणित मेरे देश के विदेशी इस प्रकार के जो हमारे भेदपूर्ण दृष्टि है वो कृत्रिम है वो नैसर्गिक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण तो परमेश्वर का ही है कि मैं हूँ ये संसार है या न ये संसार नहीं है मैं संसार हूँ परमेश्वर का क्योंकि ये संसार उसकी चेतना के भीतर ही स्थित है और चेतना के भीतर स्थित संसार का अस्तित्व सनातन है यहाँ ये एक बात समझने लायक है कि हम कहते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा जो बना है वो खत्म होगा तो ये संसार का अस्तित्व असीम नहीं है ये संसार आज जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कल नहीं रहेगा कल जैसा दिखाई देता था आज नहीं है क्योंकि ये सतत परिवर्तनशील है और जहाँ भी परिवर्तनशीलता है वहाँ पर उसकी मृत्यु निश्चित है चाहे वो हम हमारा शरीर हो चाहे संसार हो चाहे सूर्य चंद्र सितारे हो इनमें सब में परिवर्तन हो रहा है और ये समस्त परिवर्तन उनको अंतिम रूप से नष्ट कर दे समय अलग अलग हो सकता है एक चींटी की जिंदगी पाँच दिन की हो सकती है एक मनुष्य के सत्तर अस्सी नब्बे साल की हो सकती है एक गाय की जिंदगी पंद्रह बीस साल की हो सकती है और एक हाथी की जिंदगी सौ सवा सौ साल की हो सकती है ऐसे ही सूर्य की जिंदगी कुछ अरब वर्षों की हो सकती है लेकिन सीमा सबकी जो कुछ भी रचित है जो बाहरी है जिसने रूप ग्रहण किया है उसकी सीमा है वो समाप्त तो हो जाएगा लेकिन ये सब चीज़ें परमेश्वर की चेतना में पहले से स्थित है तो उसकी कोई सीमा नहीं है परमेश्वर की चेतना में वो फिर समा जाएगा जो रचित है यानी विश्व दो तरह से है एक प्रकट और एक अप्रकट अप्रकट विश्व परमेश्वर से अभिन्न है और प्रकट विश्व भी परमेश्वर से अभिन्न है लेकिन अप्रकट विश्व माया से मुक्त है और जो प्रकट विश्व है वो माया के क्षेत्र में है तो माया के क्षेत्र में जो कुछ है वो परिवर्तनशील है इसलिए वो नष्ट हो जाएगा जो अपरिवर्तित विश्व है जो सनातन विश्व है जो परमेश्वर की चेतना में है वो अप्रकट है इसलिए कभी भी समाप्त नहीं होता वो पुनः पुनः प्रकट हो सकता है तो ये एक वृत्तीय गति है समय की जो भारतीय मनीषियों ने खोजी कि समय एक वृत्ति गति से चलता है सारे संसार में समय की रेखीय गति मानी गई है कि जो बीता समय कभी नहीं आ सकता जो बीत गया वो चला गया और सनातन सत्य है कि जो सर मतलब पूरे विश्व के नज़र में ये सत्य है कि जो समय है वो सतत व्यतीत होता जा रहा है लेकिन भारतीय मनुष्य कहते हैं कि समय एक चक्रीय गति से चलता है और इसकी पुनरावृत्ति होती है समय की पुनरावृत्ति होती है और ये आवृत्ति अरबों खरबों वर्ष मनुष्य के हिसाब से हो सकती है लेकिन फिर भी सीमित है एक सीमा है जिस सीमा में समस्त संसार पुनः विलुप्त हो जाता है और फिर परमेश्वर की चेतना से जन्म लेता है अब इन चीज़ों को जान के अगर कभी ऐसा लगे हमको कि इसका क्या फायदा हम अगर ये जान भी लिया हमने तो इसका क्या परिणाम सत्य ये है कि हमको जितना जितना हम सत्य के बोध से परिचित होते चले जाएंगे जितना जितना हमको सत्य का बोध होता चला जाएगा उतना उतना हमारी दृष्टि स्पष्ट होती चली जाएगी उतने उतने हमारे विचार शुद्ध स्पष्ट होते चले जाएंगे और उस उसी के द्वारा हमारे कर्म स्पष्ट होते चले जाएंगे क्योंकि हमारी ज्ञान से हमारे विचार पैदा होते हैं हमारी भावनाएं पैदा होती हैं हमारे विचारों से हमारे कर्म पैदा होते हैं और हमारे कर्मों से हमारा भविष्य हमारी गति तय होती है कि हमारा क्या होगा इसलिए एक संसार का एक छोटा सा खेल है इस खेल में हम लोग आरम्भिक रूप से एक मोहरे की तरह होते हैं जिनको परमेश्वर की माया शक्ति खेलती है उस शक्ति को हम अज्ञाता माता कहते आए हैं क्योंकि अज्ञाता इसलिए कहते हैं कि उसका सच्चा स्वरूप हमको नहीं मालूम होता है इसलिए हमको बड़ी भयानक लगती है जब हमको ऐसा लगता है कि हम मजबूर हैं दिनहीन है हम कुछ नहीं कर पाते और परमेश्वर का समय हमको बेरहमी से रोंदता हुआ आगे निकलता है हमको ऐसा लगता है कि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता समय बेरहमी से चलता है और यह भावना हमारी माया के कारण है हमको ऐसा लगता है माया के कारण कि समय बेरहम है हमको किसी भी तरह से मोहलत नहीं देता और हम उससे बंधे हुए हैं ये पांच कंचुक हम कई बार जान चुके हैं कला विद्या राग काल जिसके द्वारा करने की क्षमता जानने की क्षमता तृप्ति समय के साथ बंधन और अंतरिक्ष के साथ बंधन ये पांच हमारी सीमाएं हो जाती हम अंतरिक्ष में बंधे हुए हैं समय से बंधे हुए हैं अपूर्ण महसूस करते हैं करने की क्षमता और जानने की क्षमता हमारी सीमित है ये पाँच हमारे कंचुक हैं माया के जो माया इन पाँच औजारों से हमको शिव से जीव बना के रखी हुई हैं तो हम कर्म का रहस्य अगर समझते हैं तो हम इस जंजाल से मुक्त हो सकते आज आप कोई भी हो शरीर का कष्ट आप चाहे कितने भी धनवान हो विद्वान हो समाज में प्रतिष्ठित हो लेकिन स, स, स, स, शरीर के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। मन के कष्ट से मुक्त नहीं हो पाते वृद्ध होने के कष्ट से मुक्त नहीं हो पाते मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो पाते इसके पीछे क्या कारण है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानते इसलिए हम इस संसार के इस चक्र में पुनः पुनः पुनः पुनः जन्म लेते जाते हैं और पुनः पुनः हम उस कष्ट को भुगतने के लिए मजबूर होते हैं अगर हम अपने मूल सत्य को जाने तो उस जानने मात्र से हमारे कई जन्मों के कर्म समाप्त हो जाते हैं अब अगर आज आपने जाना आज, आज आपकी एक उम्र है आप अगर 10-20 साल और जीओगे, 10-20 साल में हमसे और कुछ नए नए कर्म होंगे उनका क्या होगा सचमुच में जब हम परम सत्य को जानते हैं हमारे हृदय में बोध हो जाता है कि हम कौन हैं और शिव क्या है परमेश्वर क्या है ये सृष्टि एक इकाई है हम सब एक स्रोत से निकले हैं उस समय पाप पुण्य का बंधन समाप्त हो जाता है क्योंकि हम जो कुछ करते हैं फिर हम नहीं करते अंतरात्मा रूपी शिव करता है अंतरात्मा और शिव में कोई फ़र्क नहीं है फर्क तब तक महसूस होता है जब तक हम अज्ञान से बंधे हैं जैसे ही सत्य ज्ञान होता है परमेश्वर शिव में और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता हम और शिव एक हो जाता है इसलिए जो हमारे कर्म होंगे वो अंतरात्मा से संचालित होते हैं अभी कहाँ इसे संचालित होते हैं जब हम अज्ञानी हैं तो ये हमारे मन और बुद्धि से संचालित होते हैं अभी जो कर्म होते हैं हमारे मन बुद्धि से संचालित होता है और मन और बुद्धि ये हमको हमेशा माया के कारण इस संसार में स्वार्थ के कर्म करवाता है ये मन क्या करवाता है वो काम करो जिससे कुछ फायदा हो समय बिगाड़ाओ तो कुछ उसके पीछे कुछ मिले ऐसा नहीं हो कि समय बिगाड़ा मिला कुछ भी नहीं वहाँ गए और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ये बात सुनी लेकिन इससे क्या था? तो हमेशा मन ऐसे तर्क करता है बुद्धि आपको हमेशा संसार की दिशा में दौड़ाती है अधिक धन कैसे कमा लें अधिक चीज़ें कैसे इकट्ठी कर लें अधिक सुख कैसे भोग लें इस तरह से बुद्धि आपको संसार की दिशा में दौड़ाती है और ऐसा करते वक्त हम कई लोगों का अहित कर देते हैं कई लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं और हमारे विचार सतत द्वैत परख कि उससे ज़्यादा अच्छा काम मेरे को करना है उससे ज़्यादा धन मेरे को कमाना है उस व्यक्ति के आगे मेरे को निकलना है इस संसार में नाम मेरे को करना है मेरे को वो लोग पूजे, मेरे पे माला डाले मेरे फोटो अखबार में छपे इस तरीके की जो भावना होती है हमारी संसार में ये भावना हमारे कर्मों को जन्म देती है उन कर्मों को जन्म देती है जो हमको फिर से जन्म देने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो समस्त कर्मों के फल भोगने के लिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है तो उस चक्र से मुक्त होने के लिए अगर हम कार्य करें अपने सच्चे स्वरूप को जानें अपनी अंतरात्मा तक हम पहुंच जाएं और उसको शिव रूप में जान लें और हम उस समय जो कुछ कार्य करेंगे हम नहीं करेंगे तब तो वो सिर्फ शुरू करेगा वो परमेश्वर ही करेगा ये हमारा शरीर यंत्रवत वो काम करेगा जो शिव करना चाहते हमारा जीवन शिव का नृत्य हो जाएगा हम जो कुछ करेंगे हम चलेंगे तो शिव का नृत्य होगा जो हम कहेंगे वो शिव का स्त्रोत्र होगा जब हम सोएंगे तो वही हमारी समाधि होगी क्यों शिव जब स्वयं सोता है तो उसकी समाधि होती है वो स्वयं चलता है तो वो उसका नृत्य होता है जब वो स्वयं बोलता है तो वो मंत्र होता है क्योंकि शिव के लिए अलग से मंत्र जाप वो किसके लिए करेगा वो परिक्रमा करेगा तो किसकी करेगा दर्शन करने जाएगा तो किसके करेगा क्योंकि वही तो सर्वोच्च है तो वो स्वयं जो कर सकता है तो उसका नृत्य है उसका आनंद है उसका स्रोत है इसलिए जब ज्ञान मिलता है तो मनुष्य स्वयं शिव तुल्य हो जाता है और उसकी शिव तुल्यता जब स्थापित हो जाती है तो उसके आसपास के वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है वो जिससे मिलता है उन लोगों को आनंद मिलता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है वो एक बच्चे की तरह सरल और चंचल हो जाता है वो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है वो जो कुछ भी करता है उसका उसको कोई फल नहीं देना होता इसके लिए कहते हैं कि हम अगर शुरू करना चाहें तो कहाँ से करें कैसे हम शुरू करें कि हम पाप मुक्त हो सकें कैसे ऐसे कर्म करें कि जिन कर्मों का हमको फल न मिले तो इसका रास्ता गुरुदेव बड़ा सहज और सरल बताते हैं बोध तो मिलेगा तब मिलेगा हो सकता है कि बोध आज मिले कल मिले इस जीवन में न मिले अगले जीवन में मिले लेकिन हम तो चाहते हैं कि कर्म फल का फंदा जितना हो सके ढीला पड़ता चला जाए इसी जन्म में ताकि हमको और कर्मों से जब कई जन्म में भुगतना पड़े क्योंकि एक जीवन में किए गए कर्म कभी कभी 500 जन्म तक भी उसके फल पूर्ण नहीं हो पाते क्योंकि कोई ऐसा काम किया है तुमको राजा बनना है कोई ऐसा काम किया है तुमको भिखारी बनना है कोई ऐसा काम किया है तुमको काना बनना है तो हर काम एक ही जन्म में संभव नहीं है कोई ऐसे भी काम करे तुमको शेर चीता बिल्ली बनना है चिड़िया बनना है या कभी एक बरस तक एक पेड़ की तरह एक जगह टंगना है तो हम वो सब काम अलग अलग तरह के करते हैं जिनके फल भिन्न भिन्न जन्मों में मिलना है तो फिर पता नहीं ज्ञान कब होगा और कब मुक्ति होगी तो क्या हम कुछ ऐसा कदम है जो अभी से उठा सकें तो गुरुदेव उनकी कृपा से एक सरल रास्ता बताते हैं, कि तुमको एक सरल रास्ता बताते हैं, जो ज्ञान मिलने के पहले भी तुम कर सकते हो तो चूंकि आज हमको ज्ञान तो है नहीं सत्य ज्ञान परम ज्ञान हमारे से दूर है अभी लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि अब जो काम कर रहे हैं वो कर्म बंधन में डालने वाला न हो ज्ञान मिलने का बात तो है कि कोई कर्म बंधन नहीं होगा वो तो जब शिव के कृत्य हो जाएंगे हमारे कृत्य और शिव के कृत्य में कोई फ़र्क नहीं हो जाएगा हमारा चलना उसका डांस हो जाएगा हमारा बोलना उसका संगीत हो जाएगा अनहत अनंतनाद जिसको बोलते हैं वो वही हो जाएगा जो बोलेगा योगी जो बोलता है वही अनहत नाद है क्यों कि उसके और शिव के व्यवहार में कोई फर्क नहीं है उस वो जो बोलता है वो परावाणी से बोलता है और सीधे सीधे उसको बीच के कोई रास्तों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन जब तक हमको ये पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक क्या हमारे कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस कर्म बंधन के फेरे में न पड़ें और वो है एक ही चीज़ गुरुदेव का कहना था कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक भावना के अधीन होकर कार्य करते हैं या तो वो भावना क्या होती है कि मुझे ज़्यादा सुख चाहिए जब धन अर्जन करते हैं तो ज़्यादा सुख चाहिए इससे हम धन से सुख खरीद लेंगे कभी कभी वो होता है कि हम किसी को दिखाने के लिए कोई कार्य करते हैं। जो प्रदर्शन बोलते हैं। तीसरा एक काम होता है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं ऐसा होता है हम किसी से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं कि उससे आगे निकल जाएं। या कभी हमको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे छोटा समझा तो मैं बड़ा हो के बताऊँगा गरीब समझा तो धनवान हो के इस तरीके से हमारे कर्म के पीछे कोई ना कोई एक भावना छिपी होती है उसमें मोह भी छिपा हो सकता है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए करूँगा मैं या मेरे पिता के लिए करूँगा मैं या मेरे परिवार के लिए करूँगा मैं उसमें मेरा बच्चे या पिता या परिवार के प्रति मोह छिपा है तो मोह के वशीभूत हो के काम कर सकता है ईर्ष्या के वशीभूत वशी हो के काम कर सकता है प्रतिस्पर्धा के वशीभूत हो के या सुख कामना के वशीभूत हो के काम कर सकता है। लेकिन इन सबके बीच में इन सब कर्मों के करते वक्त हम एक अंधेरे में काम करते हैं परमेश्वर कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कि हम जब ये कार्य करते हैं तो हमारे भीतर एक अंधेरा होता है हमारी अंतरात्मा के भीतर एक अंधेरा होता है और उस अंधेरे में जब हम काम करते हैं तो हम कर्म बंधन के भागी बन जाते हैं लेकिन अगर अंदर एक प्रेम का दीपक जला लें तो उस प्रेम के दीपक को जलाने के बाद हम जो काम करेंगे उसमें ये ग्रहणा, ईर्षा या किसी को नीचे दिखाने की इच्छा सुख इच्छा ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी कारण बड़ा स्पष्ट है ये समस्त भावनाएं जिनके अंतर्गत हम काम करते हैं यह अंधेरे के रूप में और प्रेम प्रकाश के रूप में दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ी अच्छी बात लिखी जो किसी एक का मित्र हो सकता है पूरे संसार में किसी का अमित्र नहीं हो सकता और अगर कोई एक का भी अमित्र है तो फिर किसी का भी मित्र नहीं हो सकता कितनी विशिष्ट बात है मित्रता और प्रेम ये पर्यायवाची है और मित्रता या प्रेम किसी एक से कभी नहीं हो सकता मित्रता एक भावना है जीवन दर्शन है जो प्रकाश की तरह बिना भेद भाव के सबको प्रकाश देता है मित्रता और प्रेम उसको कुछ दर्शन मैत्री भाव बोलते हैं उसको प्रेम का प्रकाश बोलते हैं गुरुदेव ये कहते थे कि, कि अगर हृदय में प्रेम है तो प्रेम से तुम संसार का काम कर सकते हो प्रेम से तुम धंधा कर सकते हो प्रेम से तुम मुकदमा लड़ सकते हो प्रेम से तुम लड़ाई कर सकते हो प्रेम से तुम झगड़ा कर सकते हो और प्रेम से तुम दुश्मनी भी पाल सकते हो अब आप लग, आपको लगे हमको लगेगा कि दुश्मनी प्रेम से पल सकती है ये तो सुनने में जरा विरोधाभासी महसूस होता है लेकिन ये संभव है प्रेम एक ऐसी भावना है जिसको हृदय में सदा पल्लवित रख के कोई भी कार्य संभव है सांसारिक रूप से जब हम किसी से दुश्मनी रखते कोई हमारा आहित करने वाला किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया अब हमको उस पर मुकदमा करना है तो हमको ये अंदर की तरफ एक जबरदस्त खुन्नस होती है एक क्रोध होता है एक बदला लेने की तीव्र भावना होती है वो अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है जो अंदर तरफ हमारी शक्कर बढ़ा देगी हमारे अंदर एडिन का सिक्रेशन होने लगेगा दिल की धड़कन बढ़ जाएगी जो सामने दिख जाएगा तो हाथ पैर काँपने लग जाएंगे क्योंकि हमारे हृदय के अंदर उसके प्रति जबरदस्त क्रोध है अब हम इस क्रोध के वशीभूत हो के, एक वो लड़ाई लड़ते हैं सांसारिक जिस लड़ाई का कोई आत्यंतिक महत्व नहीं है लेकिन इस क्रोध का तो आत्यंतिक महत्व है वो लड़ाई आप हार भी गए तुम्हारे कर्मफल के अनुकूल हारोग जीतोग मान लो उस जमीन की लड़ाई जीत भी गए तो भी जमीन साथ में तो जाने वाली है नहीं हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत तात्कालिक सुख दे दे लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि तुम वो मुकदमा मत लड़ो वो तो मुकदमा लड़ना ही है अगर आपका अधिकार है उस जमीन पे किसी ने गैर ने अधिकार कर लिया है और आपके अंतरात्मा खेती की मेरी है आपको मुकदमा लड़ना है लेकिन इस जागरूकता के साथ कि सचमुच में मेरे कोई कर्म हैं जिनकी वजह से ये मुझे परेशानी आन पड़ी है और इस परेशानी को मेरे कर्म फल को लाने वाले ने ये जमीन मेरी हड़प ली अब मैंने दुश्मनी तो पालना है उससे लेकिन हृदय में मेरे उससे इसलिए प्रेम है कि वो मेरे कर्म फल ले आने वाला है और जब मैं शांति से उन कर्म फलों को भुगत लूँगा तो मेरे पाप कर्म उतर जाएँगे सुख को लाने वाला तुम्हारा अहित हितकर हितकारी नहीं दुख को लाने वाला हमारा हितकारी सुख के लाने वाला हमारे पुण्य कर्मों का नाश करता है दुख को लाने वाला हमारे पाप कर्मों का नाश करता है तो हमारे घर में जो कचरा फेंकने कचरा उठा के ले जाएगा वो अच्छा है कि धन उठा के ले जाएगा वो अच्छा जो कचरा उठा के ले जाएगा वही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पाप रूपी कचरे को तो हरता वही है जो दुख लेके आता है इसलिए उससे क्यों नहीं प्रेम हो सकता हमको हृदय में प्रेम रखो उस पर गले में हट डाल के झूलने की जरूरत नहीं है लेकिन हृदय में तो इस प्रेम का दीपक जला ही सकते हैं कि जो मेरे घर दुख लेके आया है वो भी शिव है और वो मेरे कर्म फल लेके आया है और फिर हम दुश्मनी तो पालेंगे क्योंकि मेरा सांसारिक कर्तव्य है यही बात कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाई थी कि प्रेम से दुश्मनी करो खुन्नस से नहीं जब आप खुन्नस से क्रोध से दुश्मनी करोगे तो अगर आप उसको तीर भी मारोगे तो पाप के भागी लगोगे हत्या के मुकदमा लगेगा तुम पे लेकिन जब आप उसका भी कल्याण चाहते हो जो आपका विरोधी है जो आपका दुश्मन है जो आपके सामने एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जो आपके लिए अहित लेके आया है तो फिर भी आप उसका हित अगर हृदय में चाहते हो सांसारिक व्यवस्था यह है कि आपको उसका प्रतिकार करना है चोरी करने आया है तो उसका सामना करना है उसको पकड़ना है उसको जेल की हवा खिलानी है ये हमारा कर्तव्य है लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि हम खुनस पाले बगैर ऐसा ना कर सकें हृदय के अंदर क्रोध के बगैर या अंधेरे के बगैर उजाला करके प्रेम का उजाला करके हम संसार के सब काम कर सकते हैं दुकानदारी धंधा खेती और यहां तक कि दुश्मनी दोस्ती सब हम एक प्रेम के दीपक के उजाले में कर सकते हैं क्योंकि ऋषिगण कहते हैं कि आपके हृदय में जब प्रेम का उजाला होगा तो आपके हृदय में जितने लोग हैं उन सबको वो प्रकाश मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कमरे में एक उजाला लगाऊँ और क्या बस इसको छोड़ के बाकी सबको लग जाएगा या सिर्फ इसको लगना और किसी को उजाला नहीं मिलना क्योंकि वो तो उजाला सबको मिलेगा प्रेम की कोई सीमा नहीं है मोह की सीमा है मोह किसी एक पे हो सकता है घृणा किसी एक या दो या दस पर हो सकती लेकिन प्रेम की कोई सीमा नहीं हो सकती तो हृदय के अंदर आप प्रेम का दीपक जला के समस्त कार्य कर सकते यहाँ तक कि आप दुश्मनी और लड़ाई भी कर सकते हो इसलिए सांसारिक दृष्टिकोण से अगर कोई लड़ाई कर रहा है दुश्मनी कर रहा है तो उसको दुश्मन मत मानो क्यों हो सकता है उसके हृदय में प्रेम हो आपका कल्याण की भावना हो और आप भी किसी से दुश्मनी या कोई बुरे कार्य की सजा देने की इच्छा हो तो भी वो आप प्रेम से कर सकते इसका सीधा सांसारिक उदाहरण है कि जो एक जज ने उसको फांसी की सजा लिखी तो उसको कोई उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है उससे वो जानता है कि मेरा कर्तव्य है हो सकता है उसके हृदय में उसके प्रति करुणा भी हो उसे जेल का कष्ट भुगतना पड़ेगा जब आपका किसी के प्रति कल्याण की भावना हो तब उसको आप कोई सजा भी दोगे तो आपकी सजा दिव्य होगी उसमें दिव्यता की कोई कमी नहीं होगी लेकिन अगर हृदय में ईर्षा की बदले की प्रतिस्पर्धा की घृणा की भावना होगी तो आप उसको जो सजा दोगे वो लौट के आपके पास आ जाएगी क्योंकि वो सजा कर्मफल बनती है और वो लौट के वापस हम जो कुछ भी देते हैं वो लौट लौट के हमारे पास आ जाता प्रेम है प्रेम देते हैं प्रेम लौट के आ जाता है धन देते हैं धन लौट के आ जाता है सुख देते हैं सुख लौट के आ जाता है दुख देते हैं दुख लौट के आ जाता है किसी को सुई जो बात है वो वापस आके आपको चुपती ये हमारा संसार का एक ऑटो फीडबैक मैकेनिज़्म है अपने आप वो होता है जो हम बोते हैं वही फसल उगती है बीज एक बोते हैं उगते हजार हैं दुख एक देते हैं मिलते सौ हैं इसलिए प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो इन बीजों को भून देता है उसके बाद में कितने भी बोए चले जाओ उगता एक भी नहीं वही चीज़ हमारे कर्मों के साथ होती है कर, कुछ भी करे चले जाओ वो शिव कार का कार्य है फलकाजनक नहीं है क्योंकि तो शिव को कौन सजा देगा वो जो करेगा वो कल्याण ही करेगा शिव का नाम ही कल्याण है इसलिए शिव की हमारी अवधारणा जो उत्पल देवदेती है एक उसमें एक दो चीजें बड़ी विशिष्ट हैं हम सोचते हैं कि शिव कल्याण कल्याण है पुण्य पुण्य है सुख सुख है आनंद रूप है ऐसा नहीं है दुख भी शिव रूप है अकल्याण भी शिवरूप संसार में अगर कोई दुखी हो सकता है तो सिर्फ शिव दुखी हो सकता है शिव से ज्यादा संवेदनशील कुछ भी नहीं है हमारी अवधारणा ब्रह्म की तरह वेदांत के ब्रह्म की तरह तटस्थ परमेश्वर की नहीं कि परमेश्वर पूर्ण तटस्थ है वो न सुखी होता है न दुखी होता है मात्र देखता रहता है हमारा शिव तो पूरा एक्टिव है पूरा नृत्य करता है वो तो। उसमें वो दुखी भी होता है सुखी भी होता है आनंदित भी होता है वो सभी होता है जितनी भावनाएं हैं मनुष्य के साथ जुड़ी हुई वो समस्त भावनाएं न केवल हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी है वरण हमारे अस्तित्व से जुड़ी है और जब तक कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो शिव स्वरूप हूँ मैं कभी दुखी नहीं हो सकता तो झूठ बोलता है शिव स्वरूपता से इस बात का कोई संबंध नहीं है जब तक हमारा शरीर है वो शरीर का कष्ट अगर हम कितने भी ज्ञानी हो जाएंगे अगर सुई चुभेगी तो उफ तो निकल ही जाएगी इसका ये मतलब नहीं कि हम ज्ञानी नहीं अगर ज्ञानी हैं तो भी उसको सुई लगेगी तो उफ निकलेगी अगर उसको कुछ चोट लगेगी तो दर्द होगा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी शिव से नहीं क्योंकि दर्द शिव को ही होता है और फिर शिव से बड़ा रचनाकार कोई भी नहीं है कोई भी रचना बिना संवेदना के होती ही नहीं उसके हृदय में संवेदना थी उसके हृदय में प्रेम था उसके हृदय में रचनात्मक था, थी क्रिएटिविटी थी तभी तो उसने संसार का गठन किया संसार को अपने अंत से प्रकट किया अन्यथा वो क्यों करता और फिर हम इस बात की और भी चर्चा कर चुके हैं कि संसार कुछ बनाया उसने उसके पीछे जो सर्वोत्तम भावना थी वो मात्र खेल की थी जो समस्त तार्किकता के बाद भी अगर हम सोचें कि शिव ने यह संसार क्यों बनाया तो शिव का संसार मात्र एक खेल है और जिस खेल के अंदर उसने अपना अपने आप से एक संसार बनाया और उसके समस्त नियम भी उसने अपने आप से बनाए उसको हम कहेंगे कि फिर क्यों आन पड़ी थी आनंद रूप था आत्मकाम था पूर्ण तृप्त था तो फिर उसको फिर क्या जरूरत पड़ गई कि क्यों इतनी जहमत उठाई कि इतनी मगजमारी करी उसने कि संसार बनाया लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है अगर हम गहराई से सोचें एक चीज़ है जो शिव को भी उपलब्ध नहीं है जो महेश्वर स्वरूप में शिव जब अकेला था उसने जब संसार नहीं बनाया था उसी को हम बोलते हैं महेश्वर रूप तो परमेश्वर का जो महेश्वर रूप है उसमें एक कमी थी कोई भी आसानी से नहीं मानेगा उसको क्या कमी उसको तो आत्मकाम है आत्मतृप्त है पूर्ण है अपने आप उसको किसी चीज की कमी नहीं है वो जो कुछ है वही है लेकिन फिर भी उसको एक कमी थी उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने का एक अलग आनंद है अगर आपके पास कुछ चीज नहीं है वो पाने पाओ तो क्या आनंद मिलता है वह आनंद उसने कभी देखा ही नहीं था कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाएं तो आनंद कैसा मिलता है उन्होंने पहले तो पहले अपूर्ण हूंगा तब मैं उसको पूर्णता का आनंद मिलेगा जब मैं मनुष्य बनूंगा तो फिर मैं योगी बनूंगा फिर मुझे आनंद मिलेगा उस आनंद को वो कहां से लाता और उस आनंद के लिए उसने संसार बनाया कि मैं पहले अपूर्ण हूँ मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं मेरे आंख हाँ के आसपास पांच पट्टी लगा लूंगा मेरे दिखेगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ उसके बाद में फिर जब वो पट्टी खोलूंगा तो वह आनंद आएगा वह आनंद मैंने आज तक देखा ही नहीं उस आनंद को देखने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को संसार के रूप में डाला हम वही हैं हम एक थे अनेक क्यों दिख रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग शरीरों में हमने अपनी प्रमेयता को बिखेर दिया है जैसे बरसात के छींटे की तरह जो एक जगह टपकता है और उसके पचास जगह छींटे उड़ते हैं ऐसे कैसे परमेश्वर एक है उसकी चेतना एक है उसकी अहंता एक है वो प्रमाता एक है मैं उसका एक है जो पूरा संसार का मैं उसका अकेले का मैं है लेकिन वो मैं भीतर कई टुकड़ों में टूट गया इस खेल की वजह से संसार का जो खेल हुआ उसमें उसका मैं कई टुकड़ों में बदल गया और हर टुकड़ा समझता है कि बस मैं ही हूँ बाकी सब आ जा हमारा जो मैं बना उसमें हमने इस नकली मैं, मैं समझा कि इस शरीर में मैं हूँ और बाकी संसार तो सबसे पहले हमको अब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है उसकी इच्छा थी कि अधूरेपन से पूर्णता के आनंद को कैसे पाया जाए तो हमको भी वही करना है कि हम आज अधूरे हैं हमको बहुत सारी कामनाएं बहुत सारी इच्छाएं बहुत सारे अधूरे काम हैं जिनको पूरा करना है लेकिन हम माया के चक्कर में माया की पट्टियों की वजह से हम सिर्फ उन अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं जो माया कहती है अधूरा मकान पूरा बना लो पुरानी कार बेच दो नई खरीद लो खेती पड़ोस की बिक्री और ख़रीद लो दो मकान तो हैं एक और ले लो वो किराए से दे देंगे इस तरीके से हमारी माया कहती हमारे ये अधूरे काम है जो हम जबरदस्ती नए खरीद नए पैदा कर लेते हैं और वही हमारे अधूरे काम है सचमुच में जो सबसे बड़ा अधूरा काम है वो है पूर्णता की ओर जाने का क्योंकि उसी के लिए तो मनुष्य बनाया है उसने कि पूर्णता की ओर अपूर्णता से पूर्णता के ओर जाने का आनंद जो उसको अप्राप्त था वो मनुष्य को प्राप्त है वो उसको भी नहीं प्राप्त शिव को सारे संसार के राजा को भी वो आनंद नहीं है जो मनुष्य के पास है क्योंकि हमको आज मनुष्यता से मनुष्यता के कीचड़ से मनुष्यता के निचले स्तर से जाके परमेश्वर तक जाने का एक आनंद मिलने का अवसर है हमारे पास उस अवसर को क्यों भूलें क्यों चुके क्योंकि यह आनंद तो वो आनंद है जिसके लिए शिव ने संसार बनाया यह आनंद उसको भी नहीं है और इसलिए हमको उस अधूरे कारक को पूरे करें हम अधूरे कारक की परिभाषा गलत ले लेते हैं हम उस उल्टे अधूरे कार्य को पूरा करते हैं हम और नीचे उतर चले जाते हैं तो जीवन में अगर वास्तव में कुछ अधूरा कार्य पूरा करना है तो सबसे पहले हृदय में एक प्रेम का दीपक जलाना है जिससे समस्त कार्य करते जाना है संसार के समस्त कार्य कर मुकदमे भी लड़ना लड़ाई झगड़े भी करना डंडे भी चलना तलवारबाजी भी करना लेकिन वो प्रेम का दीपक एक क्षण के लिए बुझे नहीं लड़ाई भी करें तो प्रेम के साथ करें झगड़ा भी करें मुकदमा भी लड़ें तो अंदर हमारे प्रेम नहीं टूटे जिसके प्रति खुन्नस न हो हृदय में क्रोध नहीं हो और शांत चित्त करें तो समस्त कार्य दिव्य हो जाते हमारी लड़ाई भी दिव्य हो जाती है हमारी मोहब्बत भी दिव्य हो जाती है ऐसे ही गुरुदेव ने जो निर्देश दिया कि हमारा कर्मफल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जब हम कर्म का रहस्य समझते हैं तो हम फिर समस्त संसार में अपने अधूरे कार्य को वास्तव में पूरा करने के लिए तत्पर होते जा रहे हैं अब यहाँ पर हमने जो अंतिम हानी पढ़ रहे थे जिसमें परमेश्वर के स्वरूप के बारे में तो एक तो उन्होंने पहले दूसरे और तीसरे चौथे सूत्र जिनके बारे में हमने पिछली बार भी पढ़ लिया था कि जब हमको कोई अनुभव होता है सीधा सीधा सामने उस समय स्पष्टता बड़ी अच्छी होती जैसे आप यहाँ मेरी शब्द सुन रहे हैं तो आप बड़ी स्पष्टता से ध्यान लगा के सुन सकते घर जाके याद करोगे तो एक एक शब्द याद करने की कोशिश करना पड़ेगी क्या कहा था इस बारे क्योंकि हमारी स्मृति समय के साथ धुमिल होते चले जाते लेकिन अगर आप गहन चिंतन द्वारा स्मृति के ऊपर जोर डालो तो स्मृति अधिक स्पष्ट होने लगती यही बात है हम अपने स्वरूप को भूल गए कि हम शिव स्वरूप हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है जब हम वहाँ से निकले थे लाखों करोड़ों बरस हो गए जब हम शिव से अलग हुए हमारी स्मृति धूमिल हो गई हम भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और इसलिए अब हम अगर हमारे चिंतन गहन चिंतन करेंगे हमारी स्मृति लौट आएगी फिर याद आ जाएगा कि हम कौन है फिर हमारी स्मृति लौट आएगी जैसे पूरी श्रीमद गीता के अंत में अठारहवें अध्याय में क्या कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध तो कृपा अच्युत मतलब है अच्युत आपकी कृपा से मुझे मोह नष्ट हो गया और स्मृति लौट आई यानी ज्ञान मिलना क्या है ज्ञान बाहर से मिलता ही नहीं ज्ञान तो हमारा स्वरूप है मात्र एक अंधेरा है अज्ञान और ज्ञान एक उजाला है उस पर जो बादल लगे थे वो हट गए अज्ञान अंधेरे रूप है ज्ञान प्रकाश रूप है ये प्रकाश चल रहा है इसके ऊपर आप एक काला कपड़ा बांध दो फिर बोलोगे कि अंधेरा हो गया प्रकाश तो जैसा था वैसा ही है लेकिन एक आवरण था अज्ञान का अगर वो हटा देंगे तो फिर प्रकाश तो जैसा था वैसा है वो मिला थोड़ी। हम प्रकाश मिल गया प्रकाश मिला नहीं प्रकाश तो था हमने उसको अज्ञान से आवृत्त कर दिया था तो मोह का आवरण हमारा ज्ञान को आवृत्त कर देता है इसीलिए कहा था उन्होंने कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध हुआ तो गहन चिंतन के द्वारा हमको अपना खोया हुआ गौरव मिल सकता है जब हम चिंतन करें गहन चिंतन करें शांतता से चिंतन करो ये चिंतन करने के लिए कोई पालथी मार के आसमान पर बैठने की जरूरत नहीं है ना कि गुफा में घुसने की जरूरत नहीं है। ये चिंतन तो हमको संसार को देखते हुए करना है रोटी बनाते हुए करना है धंधा करते हुए करना है खेती करते हुए करना है नहाते धोते करना है ये चिंतन हम सतत करना है कि हम क्या कर रहे हैं और कौन कर रहा है इसके अंदर से करने वाला ये तो शरीर तो हिलने डुलने वाला है पर इसके अंदर करने वाला कुछ और है ये गहन चिंतन करेंगे तो हमको अपने खोए हुए गौरव की स्मृति आ जाएगी और बाह्यता एक आरोपित गुण है और जीव चेतना संकुचित है जैसे अभी आपने बात करी कि वो एक है पूरा संसार का मैं एक है और हमारे छोटे छोटे मैं इकट्ठे हो गए करुणों रूप में वो वास्तव में वो बूंदे हैं उसी महासागर की और उन सब के बीच में एक मैं है जो अभिन्न है संसार की व्यवस्था भिन्नता पर आधारित है इस बात को नहीं भूलना चाहिए लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि ये जो हमारी भिन्नता की दृष्टि है वो संसार का मैट्रिक्स संसार का आधार है वो वो रंगमंच है जिसके ऊपर संसार की गतिविधि चलती है अगर आपको भिन्नता की दृष्टि समाप्त तो हो जाए तो आपको रोटी भी शुभ दिखेगी कचरा भी शिव दिखेगा पत्थर भी शिव दिखेगा आप खाओगे क्या कैसे खाओगे इस शरीर को चलाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि संसार की व्यवस्था भिन्नता पर आधारित है हमको कुछ खाद्य चीज़ दिखे तो हम खाएंगे, हमको गन्ने की दिखे तो उसको बाहर निकालेंगे हमको कोई मित्र आया तो उसका स्वागत करेंगे अब अगर हमको सभी शिव दिखेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए जो बड़े से बड़ा योगी है जिसको पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी वो बार बार द्वैत दृष्टि में आता है बार बार शिवास्था को जाता है फिर ही आता है फिर शिवावस्था पर जाता है फिर आता है इस तरह वो जीव से लेकर शिव तक एक पूरी राजमार्ग जिस पर फ्री फ्री होके स्वतंत्रता से दौड़ लगाता है कभी शिव हो जाता है कभी जीव हो जाता है कभी शिव हो जाता है ये स्वतंत्रता ही उसकी शिवत्वता तो को सिद्ध करती है हम कहते हैं हम शिव अवस्था में पहुंच गए और वहीं अटक गए तो फिर तुम शिव नहीं हो क्यों कि तुमको उतनी स्वतंत्रता होना चाहिए कि फिर शिव से जीव और जीव से शिव बन सको जब ये स्वतंत्रता से आना जाना आपके अधिकार में हो जाता है तभी आप पूर्णतः शिव हो वस्तुओं का आंतरिक अस्तित्व सनातन है और जो प्रकट अस्तित्व है जो माया के कारण है और प्रकट अस्तित्व उत्पन्न और नष्ट होने वाला है जो उसकी चेतना के भीतर संसार है वो तो सनातन है वो पुनः पुनः जन्म ले लेगा लेकिन उसके जो प्रकट अस्तित्व है जो संसार में उसके बाहर प्रकट अस्तित्व है हालांकि बाह्यता भी एक आरोपित गुण है बाहर है ही नहीं वो बाहर हो ही नहीं सकता उसके बाहर कुछ है ही, ही नहीं ना शिव के अंदर ही सब कुछ है शिव के बाहर तो है ही, ही नहीं इसलिए हमको जो बाह्यता दिखाई देती भी माया के कारण है और माया के कारण दिखने वाली बाह्यता भी नष्ट हो जाएगी इंद्रिय ग्रहण के प्रमेय तथा तो कल्पना के प्रमेय स्वयं से भिन्न प्रतीत होते हैं इसलिए बाह हैं क्योंकि हम कहें कि एक कार की कल्पना कर रहा हूँ तो कार भी तो मुझसे अलग महसूस कर रहा हूँ एक कार खरीदने की प्लानिंग है तो कौन सी खरीदना इस बारे में जब मैं सोचता हूँ तो 25 तरह के विकल्प मेरे दिमाग में आते हैं अब हम कहेंगे तो मेरे से अभिन्न है ये सब पच्चीस कार मुझ में मुझसे अभिन्न है लेकिन मैं कार हूँ ये भावना नहीं आती मुझे एक कार खरीदना है मतलब कार मुझसे अलग है इसलिए कल्पनाएं भी बाह्य हैं कल्पना भी संसार है कल्पना भी एक प्रकट अस्तित्व है उनका इस तरह से बाह्यता दो तरह की है एक हमारे शरीर के बाहर की बाह्यता और एक हमारे शरीर के भीतर की भी बाह्यता जो हमारे मन के अंदर है लेकिन वो भी बाह्य है क्योंकि वो कल्पनाएँ भी माया के अधीन है हमारे विचार हमारी कल्पनाएँ हमारे डर हमारी योजनाएँ ये भी सब माया का अधीन है इसलिए अभिन्न होते हुए भी अभिन्न प्रतीत होती है कि हमारी चेतना सभी है लेकिन फिर भी माया का अधीन है लेकिन संसार में संसार का अस्तित्व तो परमेश्वर की चेतना में है मैं की तरह है वो ये नहीं कहता है कि रामलाल है नहीं श्याम है उसके लिए सब मैं हूँ परमेश्वर सबको मैं की तरह जानता है इसलिए सबसे पहला और सबसे आखिरी जो मैसेज आज का कि हमारे हृदय में प्रेम का दीपक जलाएं और सब कार्य उसके उजाले में करें हम अभी तक सब काम अंधेरे में करते हैं अब सब काम उजाले में करें अंधेरे में जब करते हैं कर्मफल के जनक होते हैं और जब हम प्रेम के प्रकाश में करते हैं तो लड़ाई झगड़ा मुकदमा ये भी हमारे कर्मफल नहीं बना सकते बड़ा शॉर्टकट रास्ता गुरुदेव ने बताया तो इसको हम समझें और उसके अनुकूल आचरण करें